संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्यव्रती की प्राप्ति वैश्वपायन जी कहते हैं जन्मेजय एक दिन राजर्षि शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे उन्हें वहां बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई परंतु यह मालूम नहीं होता था कि वह कहां से आ रही है उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की वहाँ के निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या दिख पड़ी राजा ने उससे पूछा कल्याणी तुम किसकी कन्या हो कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो कन्या ने कहा मैं निषाद कन्या हूँ पिता के आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ उसके सौंदर्य माधुर्य और सौगंध से मोहित होकर राजस््री शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की विषाद ने कहा राजन जब से यह दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए क्योंकि आप सत्यवादी हैं आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा इसलिए मैं आपकी प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूँगा सांतनु ने कहा पहले तुम अपनी शर्त बताओ कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा नहीं तो कोई बंधन थोड़े ही है इसादराज ने कहा इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो और कोई नहीं यद्यपि राजा सांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की वे कामवश अचेत से हो रहे थे और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर आए एक दिन देवव्रत ने अपने पिता की चिंतित को चिंतित देखा तो उसके पास आकर कहने लगे पिताजी पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं आप सब प्रकाश सकुशल हैं फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं आप इतने चिंतित हैं कि न मुझसे मिलते हैं और न घोड़े पर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं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 अब देवर्रत ने बड़े बूढ़े छत्रियों के को लेकर दासराज के निवास स्थान की ओर यात्रा की और वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी इसाद ने देवरत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा भरतवंश सिरोमणे राजर्षि शांतनु वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं फिर भी ऐसा वांछनी संबंध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 कि शायद आपका पुत्र सत्यव्रति वती के पुत्र से राज्य छीन ले देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर कर क्षत्रियों की भरी सभा में कहा क्षत्रियों मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूँ निषाद राज आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा संतान न होने पर भी मुझे अक्षय लोगों की प्राप्ति होगी देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शरीर में रोमांच हो आया उसने कहा मैं कन्या देता हूँ उसी समय आकाश से देवता ऋषि और अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं और सब ने कहा यह भीष्म है इसका नाम भीष्म होना चाहिए इसके बाद देवव्रत भीष्म सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया